पंचदश अध्याय तूर के ऊपर विचार चल रहा है प्रथम सूत्र में कहा गया था ऊर्वूलम अधसाकम अस्वत्थम प्राउर दयम छन्दा विशेष पर्णी यस्तमित कहा था यह संसार एक वृक्ष के समय वृश्यती वृक्ष कड़ जाता है वृश्यते वृक्ष कड़ जाता है ओस्त छेदन था तो तापने अखता है इसे से वृक्ष शब्द बनता है क्षाप्य करके तो कट कर जाता है जैसे वृक्ष कटता है इसी प्रकार संसार वृक्ष भी कट जाता है ज्ञान से कट जाता है इसलिए इसको एक वृक्ष की उपाधि गई इसको वो तो मूल हम के तरफ जड़ है जिसका कहते हैं मूल जहां से निकलना है जड़ से एक वृक्ष निकलता है मैंने परमात्मा इसका मूल कारण है वहीं यह विवर्त है परमात्मा में दिखता है भाजता है इसलिए मूल कहा गया उर्दो बोलम ऊपर बोल वाला है बहुत समाज है उर्दव मोलम यह संसार वृक्ष सस संसार वृक्ष उर्दो बोलतम द्वितीयांत है उर्दो मूलम अदर शाखम नीचे ग्राम शाखाएं हैं मानी परमात्मा उत्कृष्ट है और उसके बाद में सृष्टि है महतत्व अहंकार पंचतन एकादश्री अल विशेष बाद में है सब ये जो आधा कहा नीचे है वो नीचे है आधा नीचे शाखा वाला आधा अधा शाखा ऐसे जिसकी शाखा है नीचे हैं संसार वृक्ष के मान महत्वादि रोक नीचे हैं ऊपर है, है परमात्मा ये कहा गया माने उत्कृष्ट है परमात्मा अस्वत्थम अस्वत्थ कहते हैं अपने ठीक रहने वाले को स्व मान्य होता है कल संस्कृति स्व एक अव्यय है स्व भी नती स्थिति अस्वस्थ कल भी रहने की कोई गारंटी नहीं इसकी कोई भी हो यह संसार ऐसी स्थिति है ज्ञानी के लिए अब भी हो गया तो संसार समाप्त हो उसके लिए इसी काल में ऐसा है वैसे भी एक एक करके नाश तो हो ही रहे कोई कोई भी गारंटी नहीं है यह शरीर अभी हम बैठा हुआ है हो सकता यहां से उठ पाएगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं है अश्वत्थम सो कि नस्था होता कल भी रह नहीं सकता मेरे संदेह है जिसके विषय में यह संसार ऐसा है माना इसमें लोलुपता नहीं आनी चाहिए जिसमें कोई भी कल तक के भी ठिकाना नहीं जिसकी साधकों को भुण। भुण। इसमें लोलुपता नहीं होनी चाहिए अव्ययम प्राहु फिर अव्यय कहा अविनाशी कहा इसको इसका मूल कारण अविनाशी है इसलिए ये भी अविनाशी हो जाता है मान परंपरा से अविनाशी है स्वतः तो विनाशी है परंपरा इसकी चलती रहती है चल, चल रही है संसार वृक्ष की परंपरा चल रही है एक एक ज्ञानी के लिए संसार अभाव होने पर भी अन्य के लिए तो संसार चलता ही रहेगा आगे भी चलता ही रहना इसमें स्थिति है तो अव्ययम कहा हुआ है छंडाशी ऐसे परिणामी कहा कि संसार वृष्ठ को बढ़ा ढकने वाले उसके दोष जितने भी दोष है उसको ढकने वाले संसार में दोषी दोष है ढक देते हैं कौन तीन वेद इसको प्रफुल्लित करके रखा हुआ है हो करो वो करो स्वर्ग के लिए चाहिए एक करो पुत्र चाहिए ये करो मगर कर्म कांड जितने वेद हैं तीन वेद तीन वेद की चर्चा होती है तो अतर्वेद को ऋग्वेद में अंतर्भाव कर दिया जाता है जीए? तो ऋग जो शाम जो ऋग्वेदेद शाम वेद कहते हैं यही कथन करने वाले सारे मान एक लाख मंत्रों में से चौरासी हजार मंत्र कर्मकांड पर गए वेद में सोलह हजार उपासना पदक है मात्र चार हजार ज्ञानकांड के मंत्र होते हैं वेद पूरे वेद में एक लाख मंत्र माने जाते हैं चौराख माने अस्सी हजार मंत्र कर्मकांड इतनी संख्या बढ़ी है उसकी तो उसकी ज्यादा है कर्मकांड की मांग ज्यादा है उसके अधिकारी ज्यादा है स्वर्ग आदि चाहने वाले लोग बहुत है मोक्ष चाहने वाले नाके बराबर होंगे ये मात्र चार हजार मंत्र उसके लिए और थोड़े उपासक मानी ज्ञानी ज्ञान चाहने वाले के अपेक्षा अधिक है थोड़ा उपासक अधिकारी उनके लिए सोला हजार ऐसा कहा जाता है तो वेद कर्म कांड पर वेद इसके पत्ते हैं जितने भी संसार में दोष है उसका आच्छादित कर सुंदर बनाए रखा है कर्म कांड वेदों के द्वारा सुंदर बनाए रखा है यह संसार कहा यम वेद इस प्रकार भूल के सहित जो संसार वृक्ष को जानता हो सवेदविद वेदा वेद के अर्थ को जाने वाला वही है ऐसा पूर्व कहा विधवत्ता उसी कहते हैं दूसरे स्वलोम कहा पहले तो कहा था कहा था और कहते हैं उसकी शाखाएं ऐसी है अदर शाखा बोला तो पूर्व लोग में यहां कहते रहे ऊपर भी शाखा इसकी नीचे भी शाखा ऊपर भी शाखा और एक नीचे ऊपर कहने के लिए एक अवधि चाहिए मनुष्य लोग मनुष्य को अवधि बनाकर के यहां से नीचे जो सात भुवन की चर्चा करते हैं पुराणों में चर्चा है चौदह भुवन में एक ब्रह्मांड में चौदह भुवन तो चौदह भुवन कौन है माने मनुष्य लोग से नीचे सात लोग मानते हैं अतल बीतल सुतल तला तल रसातल बहातल पाताला सात लोग नीचे माते हैं और मनुष्य लोग को लेकर के यहां से ऊपर सात लोग भू भू माने पृथ्वी है मनुष्य लोग हैं भोवा मने अंतरिक्ष स्वह मान स्वर्ग मह जना तप सत्य मान मनुष्यलिक्ष ऊपर भी सात लोग मनुष्य लोग के नीचे भी सात लोग ये चौदह भुवन माने जाते हैं पुराणों में चर्चा है माने जैसे एक चौदह मंजिल का मकान है चौधरी सारे ब्रह्मांड के भीतर चौदह मंजिल के मकान की कल्पना है उसमें भिन्न भिन्न प्राणी रहते हैं, भिन्न भिन्न मंजिल के भिन्न भिन्न बात है तो ये द्वितीय स्लो कहा अधर्द पृष्ठात शाखा अच्छा उसके नीचे भी शाखा है ऊपर भी शाखा पहले तो अधश शाखा कहा था बोल शाखा तो नीचे ही है परमात्मा उत्कृष्ट है बाकी निकृष्ट है महतत्ववादी जित्य भी निकृष्ट है कहा अर्धा शाखा बोला था अब कहते हैं नीचे ऊपर दोनों तरफ शाखा फैली हुई इसकी मान मनुष्य लोग भी ऊपर और मान देवादी वी जित में मनुष्य है देवता आदि जो जो है ऊपर ऊपर अंतिम में क्रम होता है और नीचे क्या अतलारी है नाग आदि जो रहते हैं नाना प्रकार के यही अदस्त ऊर्दा तस्य शाखा तस्य संसार वृक्ष से शाखा उस संसार वृक्षा नीचे भी है ऊपर भी है अबांतर शाखा है मूल तो अदो अगस्त शाखा बोला तो पुरुषोले अबांतर शाखा नीचे भी है कहा ऊपर भी है नीचे भी है अधस्थ ऊर्दों तो नीचे ऊपर तो है माने मनुष्यलोक से ऊपर मनुष्यलोक से नीचे अवधि बनाकर कहा और यह शाखा बड़ी बड़ी हो जाती है किसके द्वारा कहते हैं गुण ही गुणा प्रवृद्धा गुण प्रवृद्धा गुणा प्रवृद्धा गुणों के द्वारा बड़े हुए हैं शाखा बड़ी हुई सब शाखाएं बड़े-बड़े बने हुए है। हैं तीन गुणों के द्वारा सदगुण हृदय तम गुण इसी के द्वारा शाखाएं बढ़ती रहती है संसार बढ़ाने वाले गुण होते हैं विषय प्रवाला करें जो पांच विषय शब्दस्पर्श रूप रसगंध प्रवाह है कोपले हैं जहां से पत्ते निकलते हैं पत्ते निकलने से पहले लाल लाल रक्त भरने के छोटे छोटे छोटी कंते उसको कहते कोपल बोलते हैं वही है वो प्रवाल उस शाखाओं में ये प्रवाल लगे हुए हैं जो ऊपर नीचे के जो है पत्ते लगे हैं छोटे छोटे अदृश्य मूल और दूसरी बात है जड़ मूल मूल का अर्थ ऊर्धव मूल का हाथ है पूर्व है कहते हैं नीचे भी मूल है इसका अभांतर मूल है मनुष्लोक में एक जड़ गड़ा हुआ है यहां की कर्म रूपी जड़ है कर्म की बासना यही है संस्कार यही है मनुष्य लोक में पहले तो उर्दू कहा था अब बोला नहीं बोलते जड़े यहां नीचे भी हैं इसके पहले तो उर्दू बोल कहा हुआ था पुरुष लोग में कहते हैं नीचे भी हैं अधश्य बोलानी बोलानी जड़ानी जो जड़ है ना जड़ को बोल बोलते हैं नीचे भी है कहा अनुसंतानी अनुगतानी नीचे भी अनुगत है जड़ मनुष्यलोक में इसका जड़ गड़ा हुआ है कहते हैं कर्मानुबंधी मनुष्य लोग हैं कर्म के पश्चात होने वाले को कर्मानुबंधी कहते हैं कर्म के बाद क्या संस्कार बनेगा संस्कार से पुनः कर्म होगा कर्म से कर्म है। तो कहा है कर्म मनुष्य लोक में कर्माधिकार है इसलिए एक जड़ विशेष मनुष्य लोक में भी है इसको पहले तो ऊर्जमूल ऊर्द मूल कहा मूल ऊपर कहा कहते एक मूल यहां भी है बासना संस्कार तो मनुष्य लोक में लो भी है कहा ये मनुष्य योग में कर्म होता है अन्यत्र कर्म अधिकार नहीं बाकी सभी योनि में जहां भी होंगे केवल भोगा अधिकार है किया हुआ कर्म का फल भोगना है यहाँ पर कर्म करने का अधिकार है फल भोगता हुआ कर्म कर सकता है भावी उन्नति कुछ कर सकता है और उन्नति हो अवनति हो जो भी करने के लिए अधिकार है इसको कर सकता हो पुण्य पाप जो भी कर सकता हो जैसे ऊपर क्या हम बोलते हैं ना आजकल अपने ड्यूटी पूरा करने के बाद और भी यही एक संभव है अन्य ड्यूटी पूरा करना मात्र है बहु भोगना मात्र है ये कहा था तो भाष्य होना इसका अधा माने कहा से मनुष्य आदि लेना है मनुष्य लोक से नीचे अध्यमता कहा है मनुष्य आदि लोगों से नीचे यावत था वरंग कहां तक जब तक पेड़ पर, पेड़ पर्वत आदि है वहां तक जाना या अदा सब लेना है ये भी एक शाखाएं हैं योनियों को लेकर कहा है ऊर्धम से यावत ब्रह्मा विश्वसृजोधर्म मनुस्मृति में कहा हुआ है ऊपर कहां तक जाना जिसको ब्रह्मा ब्रह्मा बोलते हैं विश्वसृज कहते हैं विश्व की सृष्टि करने वालों को विश्वसृत कहा धर्म कहते हैं मनुस्मृति में द्वादश अध्याय लिखा हुआ है ब्रह्मा विश्वसो धर्म महान अव्यक्तमे व उत्तम सात्विकमेताम गतिमाहूर मनीषी है, स्मृति भय सुहांकर उत्तर दिया ब्रह्म विश्व धर्मा करके दिया मनुस्मृति का है, तो ज्यादा से अध्ययन है ऊपर कहां तक कहते ब्रह्मलोक तक जहां ब्रह्मा कहते हैं विश्व को सृष्टि करने वाले विश्व विश्व बोला हुआ जिसको धर्मा बोला है महान बोला है अव्यक्त बोला है महान अव्यक्त भातमान ये उत्तम गति वाले है, है ये उत्तम गति पुण्य कर्म के फल स्वरूप होता है लोग उत्तमाम सात्विक में याम गतिमा हो मनुष्य ब्रह्म, ब्रह्मा बनना सात्विक गति है उत्तम गति है ऐसा मनीषी लोग बोलते हैं बुद्धिमान लोग बोलते हैं कहते हैं करके मनुष्य गति की बात है मैंने ऊपर कहां तक से लेना थावर तक पेड़ पर्वत तक ये सब अधाखा है जितने शाखा वाला कहा संसार मुख्य ऊर्द्व कहां लेना है तक लेना ब्रह्मा वहां तक ब्रह्मा विश्व धर्म इतने तथा अंतम यहां तक ले रहा ऊर्द शब्द के द्वारा यथा कर्म यथा यथाश्रुतम देखो ये नीचे की योनि प्राप्त करना हो अथा मैंने ऊपर की योनि प्राप्त करना हो क्या है जैसे कर्म जैसी उपासना यथा कर्म यथाश्रुतम श्रोतम उपासना जैसी चिंतन जैसा कर्म उसके आधार पर आगे की गति है ब्रह्मलोक तक भी जा सकता है थावर योनी में भी जा सकता है यही है यथा कर्म यथाश्रुतम का जैसे कर्म होगा जैसी उपासना होगी उसके आधार पर ये प्राप्त हो जाते हैं ये भी जड़ है ये क्या शाखा है ये संसार पृष्ठ की जीवों को जो कर्म और उपासना के फलस्वरूप मिलने वाले हैं समझे ब्रह्मा भी बन सकता है पेड़ आदि भी बन सकता है अत्यंत विकृष्ट होने अत्यंत शुद्ध ही कहीं भी जा सकता है अपने कर्म अपने चिंतन उपासना के माध्यम से ज्ञान और कर्म फलाने का ये लोग कैसे हैं अध्यक्ष चौरदम प्रसाद शाखा है ना नीचे ऊपर दोनों तरफ शाखा है संसार वृक्ष का तो कहां से नीचे ऊपर तो मनुष्य लोग से लेकर के नीचे और ऊपर मनुष्य से इसको अवधि बना करके नीचे अथवा ऊपर ब्रह्मलोक तक जहां भी हो ज्ञान और कर्म फलाने ये जो लोग जितने भी है ना कहा गया चौदह भोगन जो अभी बताया ज्ञान और कर्म के फलस्वरूप ज्ञान और उपासना जब कर्म के साथ ज्ञान शब्द आएगा तो उपासना उपासना और कर्म के फलस्वरूप है ये लोग जो आप बताए हुए लोग हैं और शाखा करके कहा उस संसार के दिशा शाखा जिसके ऊपर दोनों तरफ फैली हुई है ज्ञान कर्म के उपासना और कर्म के फल रूप है जैसे चिंतन जीवन में है जिस प्रकार के कर्म है उसी प्रकार से मैंने निकृष्टन हो अथवा तो उत्कृष्ट होनी हो, प्राप्त होना है उसको तस्वृक्ष शाखा का तस्ोलूप कहा जो वृक्ष उसकी शाखा है शाखा है वह शाखा शाखा तो नहीं है पेड़ तो नहीं है ये ये भी वृक्ष जैसा ही है वृक्ष कटता है किंतु यह भी करता है वृक्ष तो करेगा लोहे से फुलाड़ी से करता है आरा से कर जाता है किंतु ये उसे नहीं कटने वाला है संसार वृक्ष इसके लिए तो असंघ रूपी शास्त्र चाहिए आगे बताने के शास्त्र का दृढ़ निश्चित अपने को असंग करना पड़ेगा शरीर आदि से तब यह कटेगा शाखा जो शाखा कहा शाखा के समान है जैसे शाखाएं होते वृक्ष की उस प्रकार है चौदह भुवन जो शाखा के समान शाखा है कहा प्रसिद्धा मैंने प्रगता प्रसिद्धा ताखा है फैली हुई है शाखा इसके नीचे भी है ऊपर भी है तो उन्होंने तरफ फैली हुई है जो कर्म उपासना के बल पर प्रसिद्धा मैंने प्रगता गुण प्रवृत्ता मैंने गुण प्रवृत्ता गुण प्रवृत्ता तृतीय समास है तत्पुरुष है सत्व ही सत्वरजस्तमो भी ये तीन गुण सतुगुण रजुगुण तमगुण सभी अपने अपने ढंग से कर्म करते हैं सतुगुणी भी कर्म करेगा रजुगुणी करेगा तमगुणी भी करेगा अपने अपने ढंग के कर्म होते हैं उनके उसके फलस्वरूप संसार बढ़ाना है और कुछ नहीं है संसार को बढ़ाने के लिए बताते सब गुण हतगुणा की प्रवृत्ता मतलब गुण ही सत्वरजस्तमो भी तीन गुणों के द्वारा सतुगुण रजुगुण तम का प्रवृत्ता मैंने थूली पिता वो शाखा मोटे मोटे और मोटी मोटी ओरख सब शाखा तो नीचे ऊपर फैली हुई शाखा विशाल और रखी किसके द्वारा गुण गिराना उपादान होते गुण ही गाना इनके उत्पत्त उपादान कारण क्या गुण है ये जो चौदह भुवन जो शाखा के रूप में कहा गया है इसको इसको उपादान है तिर गुण उसी से बने हैं उन्हीं के द्वारा बड़ी हुई है शाखा ये कहा अगे विषय प्रबाला शब्द है विषय जो है ना पंच विषय शब्द स्पष्वरूप रिकंध ये प्रवाल हैं, कोपले हैं जैसे शाखा से निकलती उस प्रकार मनुष्य के शरीर पे निकलते अपने ढंग से विषय को देखते हैं एक ही विषय कभी अच्छे भाव में कभी बुरे भाव में देखते हैं विषय वही है कभी सुख रूप से कभी दुख रूप से देखा जाता है उसको तो अपने ढंग से देखना होता है विषय प्रबल विषय है मैंने शब्द शब्द स्पर्श रूप रसगंध है विषय यही है ये प्रबाल है मैंने कोपले हैं छोटे छोटे पत्ते उगने के लिए जो स्थिति होती है वो स्थिति वाले हैं प्रवाला वास्तव में कोपले तो नहीं है प्रवाल नहीं हैं। उसी है उसी प्रकार है देहादि कर्म फलेाभ्य अंगुरी बोधे देहादि जो क्या है कर्म के फल हैं देहा शरीर आदि इससे उत्पन्न होते हैं विषय देहादि से उत्पन्न वाला विषय यही दिखता है दिखाई नहीं हुई देहादी में तो मनोभर विषय वास्ते हैं देहादी कर्म फलेहादी कर्म के फल स्वरूप है यही शरीरादि पूर्व कर्म के फल स्वरूप शरीरादि है इसे ये शाखाओं के द्वारा अंकुरी भवनि व अभी अंकुर फूट रहे हैं पत्र आने के लिए इस प्रकार के होते हैं विषय तेरह विषय इसी हेतु तो से कहा विषय प्रबला मतलब विषय प्रबाल वाले शाखा हैं ये ये शाखा कैसे हैं विषय जिनके प्रबाल है जहां विषय उत्पन्न हो जाते हैं ढंग है एक ही विषय को भिन्न भिन्न प्रकार से लोग मैंने अपने दृष्टि से देखते हैं लेकिन कला भि भिन्न हो जाती है शत्रुमित्रभाव आदि जो भी है सुभाषोभाव जो भी अपने ढंग से दिखता है संसार वृक्ष से परम मूलम उपादान कारण पूर्वम उत्तम संसार रूपी जो वृक्ष है इसके परम मूल कारण तो परमात्मा तत्व पहले कहा प्रथम स्वरूप में कहा था पूर्व मूलम शब्द से कहा हुआ था संसार वृक्ष से परम मूलम उपादान कारण परम मूल कारण है उपादान कारण जो है विपर्त उपादान कारण परमात्मा को कहा गया उक्तम पू पर अथ इधानब कर्मफल जनित रागदेश भाषा मूलानी इव धर्माधर्म प्रकृति काराणी अवांत्र भाविने ता अदस्थ देवादि अपेक्षाया मूला अनुसंसता अनुप्रविष्टा कर्माबंधि इत्यादि कहा अब क्या बोलना चाहते हैं नीचे के तरफी इसके जड़ है कहते हैं कैसे ऊर्जमूल कहा था पहले अब अदस्थ मूला बोलना चाहते हैं नीचे भी इसके जड़ है मूल नीचे भी है संसार रूप जड़ नीचे भी है माने अबांतर जो तो वासना संस्कार रूपी जड़ है संस्कार के बल पर कर्म करता है मनुष्य फिर कर्म से फिर संस्कार में है चलता रहता है यहां यही कहना है अच्छा तो कर्म फल रागद्व बासना कर्मफल से उत्पन्न होते हैं कर्म फल जब भोगा रागद्वेष हो जाता है अच्छा पूरा भाव आ जाता है कर्म का कर जब फल भोगने पर उसके उत्पन्न होता है रागद्वेश राग, राग होगा द्वेष होगा दो में से एक ये जो भाषणा है रागद्वेश भाषणा है ना संस्कार मूला व जड़ के समान है ये मूल बनते हैं आगे कर्म करने के साधन हो जाते हैं संस्कार धर्माधर्म प्रवृतिकार धर्माधर्म के प्रवृतिकार रागद्वेषी हो जाते हैं रागद्वष भाषणा है संस्कार है वो तो कर्मफल भोगने से रागद्वेष आ जाता है रागद्वेष आने से स्थिति हो जाती है तो जड़ जैसे धर्म आधार पर धर्म आधार पर जो प्रवृत्ति के, के कारण है कौन ये राहु साध बासण तो संस्कार अबांतरभावी ने अबांतरभावी है कालांत आगे होने वाला है भाई कर्म के बाद होते हैं अबांतरभावी ने तानी अधश ये भी नीचे ही जड़ गले हुए हैं कहते भी जड़ है भूल है अभी जड़ है वाषण आगे द्वारा कर्म होगा आगे कर्म से फिर फल होगा फिर संस्कार यही चलता रहेगा किसके अर्ध क्या देवादी अपेक्षा है देवादी का अपेक्षा नीचे है देवादी का अपेक्षा मनुष्य लोग है कौन है यार मनुष्य है मूलानी मूल है मैंने जड़ है रामदेष रूपी जो संस्कार है वो जड़ पड़े हैं यहां भी एक जड़ है अनुसंतानी अनु प्रविष्ट है जड़ जड़ इसमें नीचे दबे हुए हैं कर्मानुबंधी कर्म के पश्चात होते हैं ये बासण संस्कार कब होता है कर्म के कर्म किया संस्कार बना असंस्कार से फिर कर्म होगा ये चलते रहते हैं जैसे दिन रात जैसा है वैसी प्रकार जैसे बीज से वृक्ष वृक्ष से बीज चलना वैसे यहां भी संस्कार कर्म से संस्कार बन जाता है संस्कार से कर्म कर्मानुबंध है नहीं कर्म के पश्चात भागी हैं ये कर्म किया उसके संस्कार बनेगा संस्कार होगा फिर कर्म करेगा इत्यादि कर्म कर्म मान क्या है धर्म धर्माधर्म लक्षण कर्म कर्मानुबंधन में कर्म शब्द आया कर्म करते धर्म धर्माधर्म स्वरूप को कर्म कहते हैं धर्म या अधर्म ये कर्म पाप पुण्य कर्म उसका अनुबंध अनुबंधि कहना है अनुबंध मान क्या है पश्चात आदि कर्म के पश्चात होने वाले पुण्य पाप के पश्चात होने वाले संस्कार है वो पश्चातवादी ऐसा उद्भूति अनुबंधित जिन जिन रागवेश आदि के उत्पत्ति के अनुभव किए जाते हैं कर्म के बाद में कर्मानुबंधि नहीं उन्हीं वासनाओं को कहा गया कर्मानुबंधि नहीं ये कहा है मनुष्य लोग के विशेषत्व मनुष्य अन्यत्र भी है रागद्वेश यहां ही नहीं द्वेश है किंतु विशेष रूप से यहां है रागद्वेश ज्यादा यही है मनुष्य लोक में है मनुष्य लोक कहा हुआ है क्यों विशेषतः अत्र मनुष्य आराम कर्माधिकार है क्यों मनुष्य लोक में ही मनुष्यों का कर्म का अधिकार है प्रसिद्ध विशेष रूप से यही प्रसिद्ध है अन्य नहीं इसलिए एक जड़ इधर में मनुष्य लोगों को विशेष रूप से कहा अगले श्लोक बोले गए उसको काटना है असंघ शास्त्र के द्वारा सुधीरू बोलम कहता है अत्यंत गड़ा हुआ है यहां मनुष्य लोगों में जड़ संस्कार कर्म के द्वारा होने वाला संस्कार उसको काटना है संस्कार अंतकरण में संस्कार ही समाप्त तो हो जाएगा उसके क्या करना होगा अंतग्रहण को नाश करना पड़ेगा जैसे दही का पात्र को फोड़ देंगे तो दही नष्ट हो जाएगा अपने आप संस्कार नाश करने के लिए उसने आश्रय का नाश करना पड़ेगा आश्रय के अनंत कर रहेगा उसके आश्रय को नाश करने के लिए अज्ञान का नाश करना पड़ेगा अपना स्वरूप का ज्ञान उसके लिए क्या खड़ग होगा ज्ञान असंभ रूपी शस्त्र इसी से कटेगा ये कहेंगे अगले स्वरूप ठीक है हमें कहते हैं अवयव प्रागुता तैतिकता कल्पना पहले तो अवयवी को लेकर के आधा अधश्य और ऊर्दमूलक अधश्य आखम बोला हुआ था आधा कहा था अब कहते हैं अवय वहां तो एक अवैध को लेकर कहा पुरुष लोग अब अवैव को लेकर के कहना ले एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके लेना है मैंने ऊपर के साथ लोग बनाना नीचे साथ लोग की कल्पना करना उनमें संस्कार है कहना है अवयव सा पहले तो अवयवी को लिया था अब अवैध संबंधित ने अपराध प्राग उत्तर पूर्व की कल्पना पूर्व में की, की गई जो कल्पना है उसे अतिरिक्त कल्पना यहां करनी है आ मनुष्यलोकाल आंर पदार्थ महा अदस्त ऊर्धव चाकहा है आमनुष्यलोकार आंजेर कहते हैं मनुष्यलोक से नीचे और ऊपर कहां तक वृद्ध लोक तक वृज्ज वाले ब्रह्म वहां तक ये उर्दो का अर्थ होगा और अर्दर का अर्थ होगा मनुष्य लोग से नीचे होगा यहां आम जो लगा हुआ है अभिविधि में है मनुष्य लोग से मैं मनुष्य लोग को भी ले रहा है अभिविधि में आम है आम मनुष्य लोग का आध इ में जो है वो इसमें है मर्यादा में वहीं तक है ही के लोग मर्यादा में है ऐसा समझना मनुष्य दिव्य इत्यादि कहा था अध्यय कहा अद का अर्थ मनुष्यलोक से नीचे लेना है मनुष्य मनुष्यलोक तो ऊपर में जाएगा उसके नीचे इत्यादि तस्माद आरभ्य सत्यलोका ऊर्द्व शब्दार्थ तस्माद मनुष्यलोकाद मनुष्यलोक से आरम्भ करके सत्यलोक तक तो ऊर्द्व शब्द का था अध्यक्ष शब्द करता मनुष्यलोक से सत्यलोक तक सत्यलोक पर बोलो ठीक है यावत इत्यादि कहा जैसे कहा था मनुष्य लोग को अवधि रहा है नीचे भी मनुष्य लोग से नीचे लेना और ऊपर भी मनुष्य लोग से ऊपर लेना है यावत विश्व सृजो धर्मो महान अव्यदि मनुष्य मृत्यु के श्लोक का तो उदाहरण दिया था थोड़ा शाखा शब्दार्थम दर्शे शाखा शब्द का अर्थ दिखाते हैं शाखा माने क्या है तो कहते ज्ञान कर्म फलानी इत्यादि कहा माने जैसे कर्म जैसे उपासना ये शाखा का अर्थ है यह उपासना और कर्म के फल स्वरूप क्या है उपासना और कर्म के फल के आधार पर ये लोग मिलते हैं जो चौदह भवन है अपने कर्म अपने उपासना के आधार पर उसके आधार से मिल है तेषा हेतु अनुगुण ने बहुविधत्म सूचा दिखा उसमें हेतु के कारण के अनुरूप ही ये बहुत प्रकार के शाखाएं हैं ये दिखाते हैं यथाकर्म यथाश्रोतम इत्यादि है यथा कर्म यथाश्रुतम जैसे कर्म जैसे उपासना है कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है अपने कर्म और उपासना के आधार पर ये चौदह भोगन में कहीं जा सकता है चाहे हो अधे ऊर्ध्व हो कहीं भी फैल सकता है ये कहा यथा ही यथा कर्म यथास्तम ज्ञान कर्म खुला नहीं कहा ज्ञान और कर्म के फल हैं उपासना कर्म के फल रूप है ये लोग ये शाखा यही है प्रत्यक्षाणाम शब्दादि विषयणाम प्राबलत्म शाखासु पल्लवत्व कहते प्रत्यक्ष शब्दाद विषय प्रत्यक्ष होते हैं इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष जो शब्दाद विषय है प्रबालत्व ये प्रबाल है शाखा से निकलने वाले अंकुर के समान है ये प्रबाल शाखा पल्लवत्म शाखा में पल्लव है ये ये कहना है अंकुरत्व फोरते जो अंकुर भगवंती कहा था अंकुर के स्पष्टीकरण करते दहादि देहादि से निकले हुए जैसे लगते हैं विषय अपने सामने दिखाई पड़ते देहादी के सामने विषय होते हैं सामने दिखते हैं देहादी से निकले हुए से लगते हैं कहाखा है। पे अंकुरी भवन जैसे देहादी शाखा से अंकुर फूटते हैं ऐसा लगता है विषय ऐसे है प्रभाव ऊर्द मूलम एक संसार वृक्ष से मूलम उत्तम उर्दो मूलम पूर्व श्लोक में संसार वृक्ष को मूल कहा परमात्मा को कहा था पूर्व श्लोक में उर्द मूलम एक पूर्व श्लोक की बात है संसार वृक्ष से मूलम उतम संसार वृक्ष मूल तो कह दिया पूर्व स्लोक में कह दिया अब क्यों कहना यहां द्वितीय फिर को कहा? एक प्रश्न होगा मूलमूल किम इधानदश मूलानी उत फिर यह अदृश्य मूला अनुसंधानी क्यों कहा गया द्वितीय स्वरूप उत्तरार्ध में अध्यक्ष मूला अनुसंधान मूल तो पहले बोल दिया पूर्व में अब यह क्यों बोल रहा है यहां पर प्रश्न उठता है ऊर्द मूलमित्र संसार वृक्ष से मूलमूतम इस श्लोक में पूर्व में संसार वृक्ष मूल कारण परमात्मा बता दिया है किम इधानी अध्य मूलानी इत्यादि ये शब्द क्यों कहा जाता है अधस्त मूला अनुसंसता इत्यादि क्यों कहना ना मूल तो पहले बोल दिया है यह शंका है तो उसके उत्तर में कहा संसार इत्यादि शब्द से कहा हुआ है संसार संसार वृक्ष परम मूलम उपादान कारण पूर्वम उत्तम मूल कारण पहले बता दिया संसार के कई कारण है मनुष्य लोक में यही कहना है अच्छा ईरानी में कर्मफल जनित राग आदि वासना विरुद्ध ये मूल है, है मनुष्य लोग में गड़े हुए गड़ा हुआ मूल है जड़ है कर्मफल भोगने के पश्चात उत्पन्न होने वाले राजि वासना है जो संस्कार है राजद्वेश संस्कार है ये जड़ एक मनुष्य लोग में विशेष रूप से गड़ा हुआ है कहते हैं मूल यही कहना है ठीक है मेरा अनुप्रविष्ट अनुसंता का तो हुआ है में जो अनुसंतानी करता अनुप्रविष्टानी भाष्य का नहीं क्या तो अनुप्रविष्टा क्या है सर्वेशु लिंगेशु अनुगतया संतम विच्छिन्नगत है जितने भी सूक्ष्म शरीर है जितने भी वस्तु प्राणी में सूक्ष्म शरीर है लिंग मानी सूक्ष्म शरीर सर्वेशु लिंगेशु लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर में अनुगतया सब में अनुगत है संस्कार ये जो राग रागद्वेशु संस्कार पूरे प्राणी मात्र के शरीर में अनुगत है कहा थूल शरीर में कहे सूक्ष्म शरीर में लिंग येसु अनुगत अनुगत रूप से संतता तो निरंतर है अभिचिन्न है हमेशा रहता ही है तो द्वेष या तो राग होगा द्वेष होगा दोनों में कोई न कोई संसारी जीवन में रहेगा ही रहेगा या।, या दोनों ही होगा कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा यही है यहां अनुगत करते हैं अनुसंतता निकाता था अनुप्रविष्टा निकाता है सर्वत्र पूरे शरीरों में प्रविष्ट प्र है सूक्ष्म शरीर में जीव मात्र सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट है कहा, यही जड़ गड़ा हुआ है जीवों में और रागद्वेश के कारण कर्म करता है कर्म कर वासना वासना इसमें रागद्वेश चलता रहेगा राग आदि राम कर्मफल जन्तुम प्रकटी है जो रागद्व आदि ना कर्मफल से उत्पन्न होता है कर्म का फल भोगने पर उत्पन्न होता है कभी अच्छा नहीं लगता कभी खराब लगता फल सुख दुख दो प्रकार के फल होना है कर्म का फल क्या होना है सुख रूप में, में दुख रूप में दुख होगा तो द्वेष हो जाएगा और सुख होगा तो राग हो जाएगा इत्यादि चलता रहेगा कर्म ही इत्यादि कहा कर्मानुपति इत्यादि कहा था अच्छा ठीक है कर्म आम राज मिथो हेतु हेतु कर्म और जो राजादि संस्कार है ना दोनों में लाभ है संस्कार से कर्म कर्म से संस्कार एक चलता रहे तेषा तथा तेरा जो रागदोषादी संस्कार है उसमें तथा अविछिन्नता है जैसे पूर्व मुखा उस प्रकार से जीव मात्र के अंतगर में प्रविष्ट है निरंतर प्रवृत्ति है विशेषत्व मनुष्य लोग ही बहुत ये विशेष रूप से रागदोषादी संस्कार का विशेष रूप मनुष्य लोग होता है एक जड़ है अदर्श संत अनुसंसानी का मनुष्य लोग में रुषे रूप से एक जड़ ग्रागुआ है रावस्कार भाषण अत्री एक अत्र मानी मनुष्य लोग में ही मनुष्य शरीर में ही मनुष्य मनुष्याण कर्माधिकार प्रसिद्ध है यही कर्म का अधिकार यही मनुष्य लोग में प्रसिद्ध है अधिकार प्रसिद्ध है एक कर्म विपत्त प्राण निकायो लोकायान मनुष्य लोके आया हुआ है लोक शब्द है लोक माने पृथ्वी नहीं शरीर लोग कहते कर्म फल बूझ देते तो लोग जीवात्मा जहां बैठ करके कर्म का फल का अपना कर्म का फल भोगता हो कहा बैठ कर भोगता है शरीर शरीर लोक है ये तो दो ही लोग होते हैं अन्य कोई लोग नहीं होता वास्तविक यह लोक और परलोक जहाँ ये बैठा, ये, बैठा ये है यह इस मनुष्य शरीर में बैठा यह श्लोक इसका आगे जो होना होगा जिस शरीर में पहुंच जाए वहां जब पहुंचेगा वहां श्लोक हो जाएगा उसको वहां और फिर जहां जाना होगा परलोक हो जाएगा दो ही लोग होते हैं वास्तविकता है तीसरा लोक है ये होता ही नहीं वास्तव में आध्यात्मिक आए दो ही लोग हैं इसका इस श्लोक और प्लोक माने एक तो प्राप्त लोग है अभी वर्तमान में है शरीर एक आगामी शरीर होगा सबके लिए यही और कुछ नहीं है दो ही शरीर होना है ये लोक है कर्म व्य प्रत्याय लोक शब्द में कर्म में माने घाय प्रत्यय हुआ है कहते हैं लोग कहते हैं कर्म फल गुज है जहां बैठ करके जीवात्मा कर्म का फल भोगता हो उसको लोग कहा जाता है, शरीर में बैठ कर भोगता है कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा प्राणी निकाय लोकसा में कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा प्रत्यय किया गया है कहते हैं मनुष्य असल लोकसा जो मनुष्य है वही लोक है या समाज है मनुष्य का लोग नहीं ष्टी समाज नहीं करना कर्मधारी करना जो मनुष्य है वही लोग है कर्मधारी समाज है अधिकृत यही अधिकारी जो होगा ब्राह्मणादिष्टो देव मनुष्य लोग जो अधिकारी विशिष्ट जो मैंने ब्राह्मणादि जो जाति विशेष शरीर है वही यहां लोक शब्द का प है मनुष्य लोक एक मनुष्य लोक शब्द का यही है मनुष्य भी, भी, भी है लोक भी है वो ब्राह्मणादि मनुष्य भी है लोक भी है ठीक है तृतीय श्लोकते हैं पुनः पुनः रागाद प्रवृत्व अनादिवाद न संसार वृक्ष समुच्छिद्यते न न तो उच्छे तुम उच्छेद के नापी थी आशंका एक शंका आ जाती है बार बार कर्म करेगा रागादि होता रहेगा रागादि आदि संस्कार आते रहेंगे संस्कार के बल पर कर्म होता रहेगा फिर रागादि आदि संस्कार फिर संसार रूप वृक्ष करता संभव नहीं है जिसको छेदन करना संभव नहीं है ये शंका आ जाती है यही है पुनः पुनः बार बार राग आज नागादि के द्वारा कर्म में प्रवृत्त हो रहा व्यक्ति जीव बार बार राग आदि के द्वारा प्रवृत्त होने से अनादित्वात अनादिकालीन चल रहा है कब से संस्कार कब से कर्म पता नहीं है कर्म पहले है कि संस्कार पहला है वर्तमान में जो तो कर्म है पूर्व संस्कार इसके आधार पर पूर्व संस्कार उससे पहले कर्म के आधार पर जैसे बीज और वृक्ष गाय अनादि परम्परा माना जाता है ठीक इसी प्रकार पुनः पुनः रागा दिना प्रवृत्त न बार बार राग द्वेष आदि के द्वारा प्रवृत्त होने से कर्म विपृत्त होता है व्यक्ति अनादिवात अनादि है कौन ये संस्कार राग आदिपासना संस्कार न संसार वृक्ष समुच्छेद्य थे संसार वृक्ष काटना संभव नहीं है न तो उच्छेद शक्य थे इसको काटना संभव भी नहीं है किसी के द्वारा भी काटा नहीं जा सकता क्योंकि बार बार संस्कार है बार बार कर्म है संसार वृक्ष कैसे कटेगा कट नहीं सकता अनाधिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा स्थिति ऐसी कहा यस्तु अयम वर्णता संसार वृक्ष जिस संसार वृक्ष जिस प्रकार वर्णन किया दो लोगों में उर्दलाकार प्रस्ताप्त साकार का दोष लोगों तक कहा गया वास्तव में स्वरूप यहाँ नहीं मिलता जो वर्णन हुआ है दोष लोगों में लोग में कहते हैं और शास्त्र ने उसका अनुवाद किया दोष लोगों में यहां उसका स्वरूप वास्तव में विचार काल में नहीं मिलता है नहीं कल्पना कल्पना से जो वस्तु होता है वस्तु होता ही नहीं वास्तव में विवर्त है परमात्मा विवर्त है माने अज्ञानियों को सत्य लग रहा है किंतु वास्तव में इसका स्वरूप है ही नहीं है। इसको काटने में कोई परेशानी नहीं है समझना है खाली केवल समझ गया तो करकेगा रज्जु में जो सर्प भाषा हो उसको हटाने को समझने की जरूरत है बस और कोई प्रश्न करना नहीं पड़ता अनिष्ठान का समझा ये तो रज्जु है समझा सर्प गाय ऐसे यहां भी एक ये है ये तो अयम वृक्ष संसार वृक्ष भर्ण जिस संसार वृक्ष का क्या वर्ण हुआ है वास्तव में उसका रूप न ये कहते हैं श्लोक में यही बोला जाते हैं नरोपम से तथोपलब्य ृढ़ेर छिवा नूपमशेह तथोपल्य अस्वत्तमेन सुव संघ शस्त्र दृढ़ रचित्वा यह यथा वर्णतम यहां दो श्लोकों में जिस रूप का संसार वृक्ष का वर्णन हुआ है दो श्लोकों में अश्य तथा न उपलब्ध संसार वृक्ष का रूप जैसे यहां वर्णन हुआ दो श्लोकों में उस प्रकार का रूप मिलता नहीं स्वरूप मिलता नहीं विचार दृष्टि में जाने संसार वृक्ष रूप गायब हो जाएगा न तथा उपलब्ध जब विचार दृष्टि में चलेंगे इसका वास्तविक तत्व क्या है देखेंगे तो परमात्मा ही मिलेगा जगत खो जाएगा न रूपम अश्य यह यहां पर जो रूप का वर्णन हुआ है पूर्व दो श्लोक में अस्य संसार वृक्ष रूपम तथा न उपलब्ध थे यह संसार वृक्ष रूप उस प्रकार नहीं पाए उपलब्धि नहीं होती इसकी उपलब्धि भी नहीं है किंतु नाम तो न चाहप्रतिष्ठागत तो है इसका अंत भी नहीं है आदि भी नहीं कब से हुआ कब तक चलेगा ये भी पता नहीं है समाप्ति भी नहीं है आरंभ क्रिया का भी पता नहीं कब से आरम्भ हुआ संसार वृक्ष अनादि है अनंत है नांत अंत भी नहीं होगा आदि भी नहीं न था संप्रद मध्य भी नहीं इसका तीनों नहीं है आदि भी अंत में भी रहे मध्य भी, भी नहीं तीनों नहीं संप्रद वर्तमान भी नहीं मध्य भी नहीं ऐसा ही संसार वृक्ष जिसके वर्णन पूर्व हुआ है अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ कहते हैं ये जो एनम अश्वत्थम सोपी न तिस्त था, था अश्वत्थम कल तक भी रहे न रहे इसको अश्वत्थ कहा जाता है एनम अस्वत्थम जो पूर्वोक्त अश्वत्थ है ये अस्वत्थ है सुविरूढ़ मौलम इसके जो है ना रूह प्रादुर्भावे धातु उत्पन्न होने को कहते हैं प्रादुर्भावे बीज जन्म नीचा है धातु ऐसा होता है तो रूह धातु बी बने विरुद्ध रूढ़ मैंने पहले कहा था ऊपर जड़ है बोला था अब नीचे भी जड़ है नीचे भी गड़ा हुआ जड़ है इसका विरुद्ध जड़ वाला है कहा अत्यंत विरुद्ध जड़ वाला है ये मूल ऐसा ऐसा मूल मान जड़ है ये असंग शास्त्र दशित्वा इसको काटने के लिए असंगता रूपी शास्त्र चाहिए न हम देह ना देह यही चाहिए मैं शरीर नहीं मेरा शरीर टाही इस बात में जा गए जो पहुंचेगा वही संसार इस पर इसको काट सकता है चाहिए असंग शस्त्र भी असंग, शास्त्र चाहिए इसको वो भी मजबूत चाहिए उपासना के बल पर तीक्ष्ण हुआ चाहिए उसको बहुत मजबूत चाहिए असंगता कभी कभी होने से काम नहीं डल्लभ के गद्दे में बैठना जैसा नहीं डल्लभ के गठने से लगता है कि डब गया उठते तो फिर वैसे हो जाता यहां भी सत्संग बैठते तो हाँ भाई असंग थोड़ा थोड़ा होता है जैसे सत्संग पूरा हो गया मैं मनुष्य हूं स्त्री हो पुरुष आगे बस ये असंघ शास्त्र है हर परिस्थिति में मैं असंग हूं ये तू की होनी चाहिए हर परिस्थिति शरीर आदि से अपने पृथक करना करके रखना होगा केवल थोड़े शरीर से नहीं सूक्ष्म शरीर से भी कारण शरीर से भी तीनों शरीरों से अपने असंगता शस्त्र चाहिए इसी से जाता है काट करके उसके बाद ये काटने के बाद ही फिर ततः पदम तत् फिर उस परमार्थ तत्व तो का कर। अन्वेषण करना उसके बाद जब तक सुख काट नहीं सकता तब तक वो अन्वेषण होगा ही नहीं जो तो अपना प्राप्त स्थान है आगे तृतीय श्लोक आज ततः पदम तक आएगा सतर्थ श्लोक असंगता रूपी शत्र चाहिए क्यों असंगता मुक्ति परम यदि कहा हुआ है असंगता जो है ना यही है मुक्ति साधकों की मुक्ति असंगता है शरीर आदि से असंग हो जाना नाम देह न देह में पहुंचना मेरा शरीर नहीं मैं शरीर नहीं ये शरीर प्रकृति का है यह समझना जो वस्तु जहां कहे वहां देख रहा ये ऐसे दृष्टि में जाना यह असंगता असंगता मुक्ति पलंग यदि नाम संगात अशेषा प्रभोधन दोषा इसमें संग करने से क्या होगा नाना प्रकार के दोष आ जाते हैं संगाद अशेषा प्रभोधन दोषा से नाना प्रकार के दोष आ जाते हैं इसलिए असंगता मुक्ति कदम यती ना होरूढ़ योग की प्रपत्ति संघे नोगी की शक्ति ऐसा आया है योगाूढ़ हाँ यो, हो चुका है स्थिति प्राप्त हो चुका हो वो व्यक्ति के भी संघ से गिरता है नीचे गिरने की संभावना है आरूढ़ योगों की प्रपत्यतेद प्रकृष्ठ्य अध जाता है योगारूढ़ चुका है स्थिति प्राप्त हो चुका वो भी गिर जाता है संघ से संघेना योगी यो योगी भी गिर जाता है क्यों तो थोड़े थोड़े साधन लेके बैठने वाले गिरेंगे ने क्या कहना यहाँ अवश्य गिरेंगे ऐसी ये सौभरी ऋषि का उद्घार है इस एक सौभरी नाम के कृषि थे वो तो तपस्या करते थे वो यहाँ तपस्या करने बैठे कोई विक्षेप आ गया ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए जंगल में चले गए या मनुष्यों को कोलाहल हुआ परेशान हो गए मनुष्यों ने परेशान कर दिया जंगल में गए वहां भी चिड़िया को कोलाहल हाँ सर्प व्याग्रादी का भय वहाँ भी नहीं हो पाया तो संसार सब भय भय सही था भयरे स्थान हाँ है नहीं तो कहीं नहीं हो पाया ऐसी शक्ति थी कहीं भी जा सकते थे कहीं भी बैठ सकते थे जल के भीतर गहरे जल में जा करके घुस गए भीतर वहाँ जाके बैठे तो जल में भीतर की तरफ हलचल नहीं होता ऊपर की तरफ हलचल होता वायु को झोंक लगते ऊपर हलचल होता जल नीचे नहीं होता शांत जल जहाँ था गहराई वहां जा कर दीजिए बड़े शांत वहां समाधि लग गई उनकी सौ गरीब समाधि लगती है तो समाधि लगने पर अच्छा लगा बैठे रहे वहां एक दिन एक गायक उनके नेत्र खुल जाते हैं जल के भीतर है गहरे पानी में है नेत्र खुलते हैं तो मत्स्य परिवार मछलियों का पर जो परिवार है माता पिता है छोटे छोटे बच्चे हैं घूम रहे ऐसे दिखाई पड़ा दृश्य ऐसे दिखाई दिया दिखाई दिया एक दूसरे चुम्मा ले रहे हैं प्यार कर रहे हैं दिखाई दिया अब उनके मन में एक ऐसी भावना जग गई वृत्ति आ गई अरे क्या गृहस्थ आश्रम देखो कितना सुंदर है देखो आपस में मिल रहे हैं चल रहे हैं वृत्ति आ गई जैसे वृत्ति आती है जल से बाहर कहां रहने दिए ना उसने जल से बाहर हो गए अब मुझे भी गृहस्थ आश्रम करना है क्या सुंदर है देखो कितना सुंदर वो दृश्य दिख रहा उनको मछली का दृश्य दिखने लगा तो उस स्थिति में ययादी राजा के पास पहुंच जाते हैं वो चंद्रवंशी राजा यहादी राजा वहां जाते हैं जाकर के मैं मैं कन्याथ हूं बोली सील उन्हें कन्या चाहिए उन दिनों में राजा लोग कुछ कन्याय रखते थे रखते थे ऐसे किसी की आवश्यकों कन्यादान देते थे योग्य देख करके और बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं कुरूप हैं कौन कन्या इनको देने से कन्या के जीवन बर्बाद करना है राजा सोचते हैं ना दें तो सांप देने की डर है अभिशाप अभिशापोशी लगते हैं सांप देने के मुश्किल है ना दें तो मुश्किल तो उन्होंने तो तो सोचा कन्या महल पर भेज देता हूं जो जैसा होगा कोई इसको वर्ण करेगी नहीं किसी को सोचा जाइए कन्या महल में जाइए जो आपको वर्णन करेगी विवाह में करवा दूंगा आगे भी व्यवस्था भी करवा दूंगा कन्या जाते जाते सुंदर बन के गए कर सकते थे उनके योग तपस्या तो तो का फल था बड़ा जवान सुंदर बन के पहुंच गए पचास कन्याएं थी पचासों ने वर्ण कर लिया सबरे राजा ने विवाह कर दिया और करने के बाद एक ही पत्नी जिसके होती है उसकी क्या दुर्दशा हो जाती है तो यहां तो पचास पचास हाँ। परेशान हो गए तब उन्होंने इस्लोक का कहा इस्लोक कहा असंगता मुक्ति पदम वो तो मछली का संग मेरे पास नहीं होता तो मैं कितने शांति से बैठा था मत्स्य का संगत से संग से इस स्थिति में दूरदर्शन पहुंच गया असंगता मुक्ति पदम यती नाम संगात शेषा प्रभव दोषा आरूढ़ योगों की प्रपत त्यतेध संगे नोगी कुमुताल सिद्धि ऐसा कहा तो यहां असंग रूपी शस्त्र चाहिए इसको संसार पृष्ठों काटने के लिए और अन्य शस्त्र से कटने वाला नहीं है नेह नवेदेह दृढ़ भाव होना चाहिए तब यह कटेगा न रूपम अस्य अश्य यह अश्यमान्य संसार वृक्ष से जिस संसार वृक्ष की चर्चा हुई पूर्व दो श्लोक में अश्यमान्य संसार वृक्ष रूपम यह न उपलब्धते हैं तथा न उपलब्ध जिस प्रकार बताया गया उस प्रकार की उपलब्धि नहीं है यथा वर्णित जैसा वर्णन किया दोष लोगों में पूर्व में तथा नैव उपलब्ध है उस प्रकार के स्वरूप उपलब्ध नहीं होता विचार दृष्टि में जान पर उस प्रकार रूप नहीं मिलता इस ऐसा है माने अज्ञान जनित जो पदार्थ होता है वह अज्ञान काल में ही उसकी सत्ता होती है ज्ञान काल में खो जाता वह वस्तु तो। अज्ञान से भाषित वो होता है रज्जु में सर्व दिखता है अज्ञान काल में ही जीवित है जब रज्जु का ज्ञान होगा सर्प है उस प्रकार रूप मिलेगा ही नहीं ठीक इस प्रकार यहां मिले अस्य रूपम अश्य अश्यमान संसार वृक्ष संसार वृक्ष का रूप यहां इस प्रकार नहीं मिलता तथा नहीं बोल पति जिस प्रकार वर्ण हुआ है यहां उस प्रकार का नहीं मिलता उपलब्धि तो नहीं होती क्यों संसार वृक्ष के अब स्वप्न मरीच उदक माया गंधर्व और नगर समत्वाद करें देखो स्वप्न के समान है संसार पुरक्षा कई हेतु दिया स्वप्न स्वप्न के समान है स्वप्न के वस्तु होते ही नहीं जागृत में आते खो जाता हो तो वस्तु नहीं होता सौंपना और बरी थी मरे जल का जल की के में किरण सूर्य का कीरा मरुभूमि भाषना जल बुद्धि होना मरुभूमि से ज्ञान होने पर समाप्त हो जाना उसने और ज्ञान से कल्पित है मरे सूर्य के किरण में जल दिखना और माया जादूगर जो माया दिखाता है जादू जो बोलते हैं कुछ आए नहीं जो उसने नजर बंद कर दिया होता है मंदिर के द्वारा हमारी नजर को बंद कर देता है वो यही काम है बाकी तो कुछ भी दिखाएगा हमको दिखा हमको अब भिन्न भिन्न दिखने लग जाएगा नजर बंद होने के बाद वो माया ये समान है गंदर पर आकाश में कभी कभी बादल ऐसे ढंग देखते हैं हाथी घोड़े जैसे बन जाते हैं दिखाई पड़ते हैं क्यों हाथी समझते घोड़े है, समझते हैं हाथी घोड़ा है क्या बादल है कुछ इसका सामान है ये कौन ये पूर्व दोष लोगों में वर्ण किया वो जो संसार वृक्ष ऐसा ही है स्वप्न के समान है स्वप्न के दृश्य वस्तु के समान है इसमें जगना पड़ेगा थोड़ा विचार से गहरा में जाके देखना पड़ेगा बात इतनी है स्वप्न के समान है मरीची के समान माने किरण के समान किरण में जल बुद्धि हो रही थी कहा मरूभूमि में उस समान है मरीची उदय कहा जैसे सूर्य के किरण में जल बुद्धि हो रही थी वस्तु होता ही नहीं वहां इस संसार वृक्ष में ऐसा ही नहीं वास्तव में माया के समान वाले जादू जादू जो दिखाता है जादूगर उसके समान है का समान है का और दृष्ट नष्ट स्वरूप दिखाई पड़ता है नष्ट हो जाता है इसका स्वरूप कैसा है, है। वास्तव रज्जु में सर्व दिखाई पड़ता है किंतु नष्ट हो जाता है रज्जु के ज्ञान काल में पाई नहीं दृष्ट नष्ट दो ही स्वरूप इसका दृष्ट नष्ट स्वरूप बोलती है दिखना और नष्ट होना यह स्वरूप है इसका संसार दृष्टि का सह संसार वृक्ष ऐसा स्वरूप वाला है ये इत्य तो इसी अतः कहा इत अतः एवं निका अंत भी नहीं होता अज्ञानिकों तो संसार दिखता ही रहेगा जैसे ज्ञान हो गया तो संसार वृक्ष दृष्टि स्वरूप हो जाएगा समाप्त हो जाएगा ठीक है अज्ञानिकों दृष्टा ही रहेगा जैसे दस आदमी सोए थे स्वप्न बच्चे दसों के दसों एक जट गया जागृत में आ गया तो सबका स्वप्न नष्ट हो गया क्या नहीं हुआ एक का हुआ बाकी तो स्वप्न में है चलता रहेगा संसार नाश भी नहीं होना है उसके लिए जो ज्ञान जान लिया जिसने उसको उसका दृष्टि में नाश है अनेक दृष्टि में तो है संसार ना अंत ना परियंत का अंत नहीं होता इसका निष्ठा कोई नंत करता निष्ठा समाप्ति भी नहीं है जिसकी चलता भी रहेगा अज्ञानियों के चल रहा है तथा न तो कहां से आरंभ हुआ पता भी नहीं लगता आदि इत आरभ्य अम प्रवृत्त ये भी यहां से आरंभ होकर प्रवृत्त हुआ संसार ये भी नहीं है इसका नान तो न आदि भी नहीं इसका यहां से आरम्भ हुआ इस संबद्ध से ये आरम्भ हुआ संसार है पता नहीं और अमुक संबद अमु तक रहेगा अमुक संबद्ध तक ऐसा है नहीं चलता रहेगा नान तो न आदि भी नहीं कहा न के नेतृत्व किसी के द्वारा भी जाना नहीं जाता यह इसका अंत कब होगा कब से शुरू हुआ दोनों बातों को कोई जानते भी नहीं इसके वर्ष में चल रहा है, है अनाजि परंपरा चल रही है अनंत तक चलता रहेगा नसम प्रतिष्ठा का स्थिति प्रतिष्ठा बने स्थिति स्थिति भी नहीं मध्य में, में भी नहीं है वर्तमान में भी नहीं वास्तव में है नसम प्रतिष्ठा बन स्थिति मध्यमस्या मध्यमस्या न मध्यम भी नहीं तम एनम सुवीरो मूलम कहा तक न के उपलब्धता कहा स्थिति भी नहीं मध्यम स्थिति भी, भी, भी किसी को तरह उपलब्ध नहीं होती ना अंत उपलब्ध होगा ना आदि न मध्यम अस्वत्थम एनम इस प्रकार की जो अस्वत्थ है अस्वत्थ माने कल भी टिके न टिके इसके लिए कहा गया क्षण है अश्वत्थम एनम संसार वृक्षम इस प्रकार पूर्वोक्त संसार वृक्ष है इसको थोत्तम पूर्व में कहा हुआ दोष लोग में कहा हुआ है सुविरूढ़ अत्यंत सुष्टु विरूढ़ विशेष रूप विरुड़ विरूढ़ विशेष रूप गणा हुआ है स्वरूप जिसका मान करके बैठे हुए लोग सब संसार विश्व सुष्टु विरूढ़ी विरोहम गता मोलानी ऐसे कहते हैं सुध सुविध मोलम है सु मान सु विरूढ़ानी विरोहम गतानी का विरुद्ध भाव से हुए हैं संसार इत्यादि मूल आए ऐसे जब मूल हैं जिसके संसार वृक्ष गए मैंने कर्म और वासना चलता है इसका तम ये नम इस प्रकार की दस हजार वृक्ष है जो सुविरोढ़ बोल वाला है असंघ शास्त्रा दृढ़ रशित्व आया है असंगता रूपी शास्त्र को द्वारा मजबूत चाहिए में में और शास्त्र भी किसी में संगन हो देहादि में संगन हो असंघ शास्त्र और मजबूत चाहिए कहना चाहते हैं असंघ शास्त्रा असंग मैंने कहां से असंग होना पुत्र वित्त लोकेश आदि भी होत्थान ये असंग है पुत्र आदि से पृथक हो जाना मेरे पर छोड़ देना वो धन से छोड़ देना ममता छोड़ देना और लोक शरीर से भी ममता छोड़ देना है पुत्र वित्त लोकेष्ण आदि पुत्र पुत्रेश वित्तेश लोकेश फंसे हुए थे जीव इनके द्वारा वित्थान होना पृथक हो जाना तेरा भी होना चाहिए कैसे दृढ़ करना उसको असंघ शास्त्रों को कहते हैं परमात्मा आजिमुख्य निश्चय करते हैं ना कहते परमात्मा सामने लक्ष्य बनाएगा तो दृढ़ होगा असंघ शास्त्र मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है आत्माभाव में पहुंचना है यह लक्ष्य बनाना होगा तभी यह दृढ़ होगा असंघ शास्त्र परमात्मा ये दृढ़ परमात्मा आभिमुखी आभिमुख्य निश्चय दृढ़ी कीर्तन का परमात्मा ही लक्षित है सामने है इस दृष्टि से मजबूत करके इसके द्वारा पुनः पुनर्विवेकाभ्यास अश्म निश्चित न करें बार बार पत्थर में रगड़ना पड़ेगा इसको इस अभ्यास को कैसा विवेका विवेकाभ्यास रूपी जो अस्मा है पत्थर है कौन सा बाहर के पत्थर काम नहीं करने वाले विवेक का अभ्यास ज्ञान का अभ्यास जो पत्थर है उसमें बार बार घर्षण करना होगा मुझे लोकेशन देश मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए परमात्मा ही चाहिए ऐसा जो अभ्यास है इस का अभ्यास रूपी पत्थर में घिसना होगा बार बार तब दृढ़ होगा मजबूत होगा जैसे लोहे को घिसते हैं ना तलवार को पत्थर में घिसते हैं यानी विवेकाभ्यास रूपी पत्थर में घिसना होगा तब दृढ़ होगा छिका काट करके कहा संसार मेरे बीजम सब सबेजम उधरते का संसार के जो संसार जो वृक्ष है ना इसको बीज के सहित उखेड़ देना इसको काट देना इसका बीज क्या ज्ञान अपना ज्ञान स्वरूप का ज्ञान उसके सहित बीज के सहित बीज ही नहीं रहे तो आगे वृक्ष होने की संभावना नहीं है बीज बच्चे तो फिर होने की संभावना है इसका बीज है अज्ञान अपना स्वरूप ज्ञान इसके सहित संसार में उसको काटना चाहिए असंग शस्त्र से काटेगा असंग रूप शास्त्र यही है विपक का अभ्यास बार बार विवेक का अभ्यास करना शरीर आदि से अपने पृथक करना विचार के द्वारा देखना है में कहा यथा पूर्वम वर्णित दो श्लोक में जो वर्णन हुआ था ना संसार वृक्ष का यथा जो लोग प्रसिद्ध लोग प्रसिद्ध भी संसार वृक्ष चल रहा है संसार है मान्यता है स्वर्ग है तरक है, है सब मान्यता है प्रसिद्धम तथा अस्य रूपम में यह शास्त्र पर शास्त्र के द्वारा भी यह संसार वृक्ष वही रूप का अनुवाद किया गया यहाँ दोष लोगों में वास्तव में नहीं अनुवाद किया लोक में जैसे प्रसिद्ध है तो उसी प्रकार यहां शास्त्र के द्वारा अनुवाद यहाँ यह कार्य न रूपये न शास्त्र के द्वारा अनुवाद किया था जिस संसार वृक्ष का तथा तो अश्य ज्ञानोपद ज्ञान अपनोद्यम इसलिए क्या होगा शास्त्र ने अनुवाद किया वास्तव में नहीं कहा लोक में जैसे प्रथा चल रही थी उसको अनुवाद कर दिया इसलिए क्या हो ज्ञान के द्वारा नाश होने योग्य है यार ज्ञान अपन उद्यश ज्ञान ज्ञान अपन उद्यतम ज्ञान के द्वारा नाश होना संभव है ठीक है यथा पर इत्यादि कहा था जैसे कहा था जैसे प्रकार तथा नहीं वो लो पल्य थे कहा था जैसे वर्णन किया है में अनुवाद किया शास में जैसे प्रसिद्धि थी उसका अनुवाद किया था इसने इसलिए उसका नाश होना उस स्वरूप की उपलब्धि संभव नहीं कहा वैसा स्वरूप मिलता नहीं कहा तस्य अप्रमित हेतु अप्रमयता है प्रमाण के विषय नहीं हो इसमें हेतु देते हैं स्वप्न आदि जैसे स्वप्न कैसे आ रही है स्वप्न के वस्तु स्वप्न में सत्य लग रहे थे किंतु तो जागृत में आ रहे इस प्रकार यहां भी परमार्थ सत्ता में जब पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेगा तो स्थिति में स्वप्न समय दिखेगा विद्या दिखेगा इसका मरीजी उतरगा जल में क्या सूर्य के किरण में जल बुद्धि हुआ मरूभूमि में जल बुद्धि दिखा सूर्य का किरण तप रहा है जल भासता है वो मिथ्या है ऐसा ही है संसार वृक्ष ऐसा ही मिथ्या है माया जादूगर जो दिखाता है मिथ्या है अब और गांधर में बादल में कभी कभी हम आधी घोड़े की कल्पना कर लेते हैं उसके समान है समत्वाद बोला दृष्ट नष्ट स्वरूपों ही सकता है ये इस स्वाद यह दृष्ट नष्ट दिखता है नाश हो जाता है इसकी स्थिति नहीं है दिखना नाश होना बास्ता है कि पाया नहीं जाता ये है तपनादि समे दृष्टनष्ट स्वरूपत्व हेतु करोती कदम तस्वन संसार वृक्ष से संसार वृक्ष जो है ना उसका स्वपनादिकन स्वप्न मरीजी उदगा माया गधर नगर जो चार दृष्टांत दिया भाषिकार है उसके समान होने में क्या क्या हेतु होगा कहते हैं दृष्ट नष्ट हेतु है, है स्वरूप यही है दृष्ट नष्ट जैसे वो पदार्थ स्वपराधी दृष्ट है नष्ट भी है ठीक है इस प्रकार यह भी है दृष्ट नष्ट है क्या हेतु है क्या दृष्ट स्वरूपत् अमेयता पेयता प्रमाण सिद्ध नहीं है संसार ऊपर उपर से सिद्ध है प्रमाण से सिद्ध नहीं है प्रमाण लेकर जाते हैं तो खो जाता है जब तक प्रमाण ले ले जाते हैं तब तक तो चलता है जीवित होता है ऐसा है तम एवं अमेयत्व हेतु कृत ये अमेय है प्रमाण जनित नहीं है संसार अंध परंपरा भी चल रहा है तम अमेयत्व हेतु तम एवं अमेयत्व हेतु अमेयत्व जो प्रमाण जनि नहीं है हेतु बना करके अवसान पर तस्ती अवसान माने जब तक इस समाप्ति इसका वो भी नहीं दिखता इसका हमें है इसका अमेयर अतए अतएव अतएव ना न पर्यतों निष्ठा साम्ति का विद्य इध द्वित पंक्तिभाष ज्ञान अन्योन्य भ्रांतिभाषा कर्मण अमित नापसारणम अस्त ज्ञान के बिना इनके अवसारने सप्तिन है किनका भ्रांति अन्य में अन्य देखना उसके संस्कार भ्रांति का संस्कार और कर्म ये ये में एक दूसरे के बाद एक दूसरे होते रहते हैं इनका समाप्त तो होता ही नहीं है ज्ञान के बिना ज्ञान होगा तभी तो समाप्त तो होगा इसलिए ना अंत बोल दिया अंत नहीं इसका ये बोला हुआ है एकदम प्रथमत्वती नाश्य परिषद यह सबसे पहले यह हुआ है यह भी नहीं कहा जाता न चाह यही प्रथम है ये भी नहीं कहा जाता पहला पहला यही हुआ है ये भी नहीं कहा जाता न तो उन्हें चादीर कहा था एकदम प्रथमत्व यही आदिकार था प्रथम प्रथमत्व एकदम प्रथमत्व ना से परिचित सत्य मैंने परिचे करना संभव भी नहीं है गहरा डालना यही प्रथम पहला है ऐसा निश्चय करना संभव भी नहीं है न करके बोला हुआ इसका तथा इत्यादिवासी ने कहा था न चादी इत आरभ्य अयम प्रवृत्ति यहां से आरंभ हुआ होकर के प्रवृत्ता हुआ संसार ये भी नहीं कर सकते संसम्मत नहीं दे सकते कहां से हु कब से हुआ ऐसा है और ठीक है कहते हैं आद्यंतमत जैसे आदि का और अंत का पता नहीं लगता कब से हुआ कब तक रहेगा पता नहीं लगता ठीक है तो इसका मध्यम अभी बीच स्थिति मध्यम स्थिति मध्यम अभी नाश्य प्रमाणिक भी, भी प्रामिक नहीं है बीच में तो संसार है विश्व नहीं कर सकते प्रांति में चल रहा है जैसे स्वप्न में चलता रहेगा जग रहे को आदि अटेगा वो ऐसा ही है मध्यम इत्यादि शब्दों कहा था मध्यम अवश्य न कह रहे थे तो उपलब्धि कहा था मध्यम बीच भी इसका किसी के द्वारा उपलब्धि नहीं किया जाता आदि भी नहीं अंत भी नहीं मध्य भी नहीं फिर चल रहा प्रांति से स्थिति है कहा संसार से वृक्ष से संसार वृक्ष से अस्वत्थ शब्द संसार वृक्ष अस्वत्थ शब्द दिया कल भी रहे कोई ठिकाना नहीं गारंटी रही कल तक की तो अस्वत्थ शब्द कहा गया संसार क्षण भंग रहस्य क्षण भंग रहे दृष्ट नष्ट स्वभाव दिखाई पड़ता है नष्ट हो जाता है जैसे पानी में बुलबुला आते हैं बारिश होती है ना बुलबुलें उठते हैं देखा तब तक नष्ट हो गया रहते नहीं है ही है नष्ट हो गया लुप्त हो गया यह संसार ऐसा ही है क्षण है, क्षण भंगुर है उत्पन्न होना नष्ट होना इतना ही काम इसका स्वयं वो उच्छेद संभववाद यह क्षण भंगुर संसार है अश्वस्थ श्रे कहा गया स्वयं नष्ट हो जाएगा इसके लिए फिर असंघ शस्त्र की आवश्यकता क्या है प्रश्न उठता है स्वयं नष्ट हो जाएगा क्षण भांगुर है यह स्वयं उच्छेद संभववाद तब उच्छेदार्थम इस संसार में इसको उखेड़ने के लिए काटने के लिए न पे थे तब भी हम प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं क्यों दृष्ट नष्ट स्वरूप है इसका अस्वस्थ शब्द कहा गया है कल तक जो बिगाड़े अपने हो जाएगा प्रयत्न करने की आवश्यकता साधना करने की क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं ये शंका आ गई तो कहा नहीं अस्वत्थ में एनम सुविधा इस प्रकार का जो अस्वत्थ्य के वर्णन हुआ है अत्यंत जड़ रूढ़ मजबूत हो रखा है जड़ इसका कर्म बासा और भी जड़ मजबूत है इतने जल्दी कटने वाला नहीं है नष्टा नहीं होता बहुत मजबूत है जगह तो कैसे काटना होगा तो असंग रूपी शास्त्र चाहिए कहां से असंग पुत्र पुत्र लोके शरा व्युत्थान कहा, कहा पुत्र शरा लोके शा दुत ऐसे ऐसा मानी इच्छा इसे रहित हो जाना माना संसार के विषयों से रहित हो जाना आसक्ति छोड़ देना त्यागना यही असंग शास्त्र शरीर भी संसार के विषय में है इसे भी आसक्ति छोड़ना सबसे वित्थान होना हमारा पृथक हो जाना अपने को अलग करना कैसे वित्थान हम वैराग्यपूर्वक वित्थान क्या है वैराग्यपूर्वक संयास त्याग ना लोकेशन आदि को परित्याग कर देना यही है वित्थान होना इनसे असंग होना यही है असंग शास्त्र भी कैसे दृढ़ दृढ़ असंग शास्त्र ने दृढ़ दृढ़ शब्द लगाया हुआ है केवल असंघ शास्त्र ने मजबूत किया हो जैसे शस्त्र को काटने के लिए मजबूत करने के लिए पत्थर में घर्षण करना होता है तलवार आदि को तभी वो मार कर पाएगा ठीक इस प्रकार यहां भी व्युत्थान जो होगा ये कैसे मजबूत चाहिए थोड़ी देर के व्युत्थान से काम नहीं चलेगा कई साधक आते हैं बाद में वापस फिर पूर्वाश्रम में चले जाते हैं ऐसी स्थिति हो रही है कोई दृढ़ता नहीं है मजबूत भी नहीं है अरे? मसान बैराग्य किसी के हो जाता है मसान भूखे जाने पर कुछ क्षण के लिए बैराग्य आ जाता है जैसे लौटते हैं फिर उसी समय झगड़ा शुरू हो जाता है वो खेती बेरा वो घर बेहरा वो घर तेरा भाई भाई में लड़ाई शुरू हो ऐसे हो जाता है जब तक वहां है तब तक थोड़ा मन लगता है किसी को भी अरे ये व्यक्ति खाता पीता था बोलता था देखो अब इस स्थिति में पड़ गया हमारी भी ऐसी स्थिति होनी होगी क्यों करें सब ऐसा सोचता है वह मशान बैराग्य ऐसा काम चले नहीं चलेगा दृढ़ बैरानी चाहिए दृढ़ी कृतत्व विवेक विवेक पूर्वक ना फटे दिखा मजबूत करना मैंने विवेक पूर्वक होना चाहिए विवेक रूपी जो ज्ञान पृथक करना है तो शरीर आदि से पृथक करना अपने है विवेक उसको दृढ़ मजबूत करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में अपने को असंगता बनाए रखनी चाहिए ऐसा नहीं हो कहते कहीं एक जगह रामलीला हो रही थी तो रावण बनने के लिए थोड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति चाहिए पाठ लीला चलानी है तो एक बाजार में बनिया बैठा हुआ था बहुत मोटा उसको बोले आपको रावण बनाया ठीक है अस्वीकार कर दिया अच्छा लक्षा बड़ा रावण का पाठ किया खेला उसने आखिर में अंतिम दिन जब तनुष्मा लेकर के रावण को मारने के लिए तैयारी होती है विभूषण बोलते हैं उसके नाम में अमृत शोषण सोस, करो तब मरेगा बाहर छोटे के तैयारी करते तो मैं रावट गोली के बनिया हूं बता <laughs> तो ऐसा न हो यह नहीं होना चाहिए असंघ शास्त्र चाहिए दृढ़ चाहिए एका पुनः पुनः इत्यादि कहा था इसको कहा था पुनः पुनः इत्यादि सब हो पुनः पुनः इत्यादि पुनः पुनः विवेक अभ्यास से देना यही है असंघ शास्त्र बार बार का अभ्यास विवेक ने शरीर आदि से अपने को पृथक करना ये विवेकाभ्यास अभ्यास अभ्यास है बार बार ऐसे पत्थर में निश्चित होना चाहिए हमारे उस प्रतीक्षण किया हुआ एक वो छित्वा का हाथ संसार वृक्षम सभीजम छित्वा मान उधृत्य इसको उखाड़ करके संसार वृक्ष काटना चाहिए उसके बाद इतने वैराग्य हो तब तो आगे उस पद का अन्वेषण कर सकता है जो तो प्राप्त पद होगा यहां एक निर्वर्तन से आना है आगे उस पद के लिए तब योग्य बनेगा वो पहले वैराग्य चाहिए जीवन में विषयों से जब तक वैराग्य नहीं तब तक साधना नहीं कर सकता ये पद बात है साधना के लिए वैराग्य पूर्ण बैराग्य चाहिए यही है समय हो गया है ये रखते हैं फिर देखे। आगे देखें Om Namah Shivaya Om